गीता तत्व चिंतन काम सबसे बड़ा शत्रु अठहत्तर अरब और ऊँट का दृष्टांत बचपन में एक कहानी पढ़ी थी अरब और ऊँट की एक अरब अपनी झोपड़ी में सो रहा था गर्मी के दिन थे मरुस्थल की गर्म रेतीली हवा से व्याकुल हो एक ऊँट उस अरब की झोपड़ी में आया अरब से अनुनय विनय करने लगा कि मेहरबान बाहर धूप और गरम रेती की मार से मेरा बड़ा बुरा हाल है यदि आप थोड़ी जगह मुझे दे देते तो इस रेतीले तूफान से मैं बच जाता अरब ने कहा अरे तुम तो देख ही रहे हो जगह बड़ी तंग है फिर तुम्हारा इतना बड़ा डील्ड और कहाँ से जगह दूंगा? ऊँट गड़गिला कर बोला यदि आप बस मेरे सिर भर को अंदर खुसा देने की इजाज़त दें तो बड़ा शुक्रगुजार हूँगा सिर पर बालू की मार सही नहीं जाती अरब को दया आ गई उसने ऊंट को अपना सिर झोपड़ी के अंदर कर लेने की अनुमति दे दी ऊंट ने सिर अंदर डाल दिया उसका सिर झुका हुआ था क्योंकि झोपड़ी नीची थी उसका शेष बदन और चारों पैर सब बाहर थे कुछ समय बाद ऊंट ने पुनः आर्त स्वर से अरब से कहा तब से इस प्रकार झुके रहने से मुझे तकलीफ हो रही है अगर आप इजाज़त दें तो सामने के ये दोनों पैर की भी अंदर घुसा लूं। अरब बोला देखते नहीं हो जगह कहाँ है मेहरबान ऊट गिड़गिड़ाया अगर आप थोड़ा बाजू में सरक जाते तो मेरे सामने के दोनों पैरों के लिए जगह निकल जाती और मैं आपका बड़ा एहसान मंद होता आप देख ही रहे हैं कि तूफान बढ़ता ही जा रहा है अरब थोड़ा बाजू में सरक गया और अनमने स्वर से बोला लो इतने में काम चला लो ऊंट ने अपने सामने के दोनों पैर भी भीतर कर लिए थोड़ी देर बाद वह पुनः अरब से बोला देखो मेरे वजन पर रेत की कैसी बौछार आ रही है अब मुझसे सहा नहीं जाता तुम और बाजू में सरको मुझे भीतर आने दो पर इस बार ऊँट के स्वर में याचना का भाव नहीं था वह मानो अधिकार के स्वर में बोल रहा था अरब बिगड़ गया और डांटते हुए बोला तुम बड़े पाजी हो पहले तो सिर भी तर करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और अब पूरा शरीर ही भीतर लाना चाहते हो ऊँट अंदर घुसते हुए बोला अब मैं तो घुसूंगा ही तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अभी तुम्हारी खोपड़ी को तोड़ डालूँगा और ऊँट ने अरब को वहाँ से निकाल दिया काम भी उस ऊँट के समान है पहले वह अंतकरण में थोड़ी सी जगह चाहता है वह यदि उसे दे दी जाए तो और जगह चाहता है और अंत में सबको निकाल बाहर कर पूरे अंतकरण पर अपना कब्जा जमा लेता है इसीलिए भगवान ने उसे दुष्पूर अनल कहा वह कभी न तृप्त होने वाली आग है जो मनुष्य के सुख और कल्याण को निरंतर जलाती रहती है राजा यजाति की बात जो हमने ऊपर कही इसी संदर्भ में स्मरणीय है यजाति तृष्णा को दुष्चा और प्राणांतक रोग कहता है जैसे मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है और उसके प्रकाश को रोक देता है उसी प्रकार कामरूप मेघ का टुकड़ा अंतकरण को प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य को ढक लेता है और उसके भीतर मोह का अंधकार फैला देता है अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य को न चाहते हुए भी कौन बलपूर्वक पाप की ओर ठेलता है भगवान ने बताया कि वह यह काम है उन्होंने यह भी बताया कि काम क्या है और वह किस प्रकार ज्ञान को ढक लेता है तब अर्जुन के मन में प्रश्न जगा कि क्या इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता यदि किया जा सकता हो तो किस प्रकार नष्ट किया जाए इन प्रश्नों का उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देते हैं